पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए उनकी शिकायत थी कि उनके हाथ पैर में सूजन होती है और उन्होंने सभी पैथी की दवाइयाँ ट्राई की लेकिन फिर भी सूजन जो है वो नहीं जा रही थी तो उन्होंने इंटरनेट पे मेरे लेखों को पढ़ के सोचा कि एक बार मुझसे मिला जाए तो जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा उन्हें साफ कहा कि मैं तो चिकित्सक नहीं हूँ पर जो पारंपरिक चिकित्सा का दस्तावेजीकरण मैं कर रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ पर और ये बता सकता हूँ कि कहीं आपके कुछ जो कुछ आप भोजन कर रहे हैं या कुछ दवाएं ले रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है जिसके कारण सूचना आ रही है तो उनसे अनुरोध किया कि आप आ, विस्तार से मुझे बताएँ कि आप दिन भर क्या क्या खाते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं और इससे पहले कौन कौन सी दवाइयाँ आपने ली हैं तो उन्होंने बड़े विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी और बहुत सारी चीज़ें बताई और वो डायबिटिक थे तो उन्होंने डायबिटीज़ के लिए भी बहुत सारी दवाइयां ले रखी थी और बहुत सारी जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे थे तो मुझे उस पूरी सूची में सूजन के लिए एक जड़ी बूटी उत्तरदायी लगी तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो सुबह सुबह खाली पेट पनीर फूल का जो सेवन कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए उसको आप बंद कर दें तो मुझे लगता है कि इससे सूजन जो है वो आपके जो सूजन की समस्या है वो उसका समाधान निकल जाएगा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो डायबिटीज़ की बड़ी कारगर दवा है इससे कहते हैं कि शुगर कम हो जाता है और उसके बाद आप जो भी खाइए जैसे भी रहिए कैसा भी आपका खान पान हो रहन सहन हो शुगर नहीं बढ़ती है और डायबिटीज़ क्योर हो जाती है मैंने बोला वो बात आप अपने पास रखिए लेकिन अभी अगर आपकी जो सूजन की प्रॉब्लम है वो पनीर फूल के कारण है पनीर फूल जो है वो असगंध के की प्रजाति का ही एक पौधा है विदानिया कोआगुलेंस उसका वैज्ञानिक नाम है और आप तो जानते हैं कि भारत में किसी भी जड़ी बूटी के बारे में किसी ने कह दिया उसके बाद उसके पीछे अंधी दौड़ शुरू हो जाती है पनीर फूल भी इसका एक उदाहरण है और हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग पनीर फूल का सेवन करते हैं इस उम्मीद में, में कि इससे जो है वो शुगर कंट्रोल हो जाएगी और डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तर्क सम्मत नहीं है विज्ञान सम्मत नहीं है और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जो चिकित्सा से संबंधित उसमें भी पनीर फूल के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है हाँ ये एक सहायक औषधि के रूप में है लेकिन आप पनीर फूल बिना किसी परामर्श के किसी भी मात्रा में कितने भी लंबे समय तक लेते रहें और ये उम्मीद करें करें कि इससे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में असंख्य लोग जो है पनीर फूल का सेवन कर रहे हैं इतना पनीर का फूल जो है वो तो पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं होता है इससे ये पता लगता है कि जो बाज़ार में पनीर फूल मिल रहा है या जो पंसारी के पास जो लोग ले रहे हैं उसमें मिलावट भी हो सकती है और मिलावट में पता नहीं वो क्या मिला रहे हैं इससे कहीं पेनक्रिया आपका जो है या पेनक्रियास जो आपका अग्नाशय है कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है इस बारे में भी आ, आ, मतलब साफ साफ नहीं कहा जा सकता है इसलिए और आ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो पनीर फूल है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप चिकित्सक के परामर्श अनुसार उसे नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएँ समस्याएँ हो सकती है अधिकतर सोलनेसी फैमिली के जो सुनसी परिवार जो होता है वनस्पतिक विज्ञान के हिसाब से उसके आ, पौधे के सेवन से बहुत तरह की समस्याएं आती हैं सूजन की समस्याएं आती हैं असगंध से भी समस्या होती है अगर आप विवेक आप आ, किसी चिकित्सक के परामर्श से अगर उसे नहीं ले रहे हैं कि मनमानी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो पनीर फूल के साथ भी ये समस्या है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सूजन की समस्या से परेशान है उन्हें बिल्कुल भी ये यकीन नहीं होता कि यह सूजन जो है इसका कारण जो है वो औषधि है जिसका जिसका सेवन वे कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए तो मैंने उन्हें कहा कि आप पनीर फूल का सेवन बंद करिए और जब भी आपको शुगर कंट्रोल करना हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए किसी वैद्य से मिलिए या किसी पारंपरिक चिकित्सक से मिलिए और आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई एक वनस्पति किसी के लिए सूटेबल है तो किसी के लिए सूटेबल नहीं है तो जनरल रिकमेंडेशन दे देना कि आप पनीर फूल का सेवन करना शुरू कर दीजिए और फिर अचानक ही आप बड़ी मात्रा में उसे लेने लग जाते हैं ये सही कदम नहीं है